से क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान साथियों नमस्कार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी की दास्तान सुनाता हूं। किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके परचनों पर नक्शे कदम पर हम चल सकते आज जिस महान क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन्होंने दुनिया के सबसे पहले मई दिवस परेड का नेतृत्व किया था और फिर मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए उस महान क्रांतिकारी का नाम है अल्बर्ट अल्बर्ट का जन्म सन 1848 में अमेरिका के अलाबामा प्रांत के माउंट गुमरी शहर में हुआ था उनके पिता का ज्योतों का एक कारखाना था और पार्सन्स दस भाई बहन थे जब पार्सन्स बच्चे ही थे तो उनके माता पिता दोनों का इंतकाल हो गया और उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई ने किया अमेरिका में सन 1861 से पैंसठ तक गृह युद्ध यानी सिविल चला था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अल्बर्ट पार्सन दक्षिणी राज्यों की सेना में शामिल हो गए गृह युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने आजाद हुए गुलामों के कल्याण के लिए काम किया और दक्षिणी राज्यों के पुनर्निर्माण में भी सहयोग दिया इसके बाद वे टेक्सास के ह्यूस्टन शहर आ गए और वहां डेली टेलीग्राफ नाम के एक अखबार में उन्हें नौकरी मिल गई इसी नौकरी के दौरान उनका एक लड़की से परिचय हुआ जिसका नाम था लूसी इला गलेस दोनों में मोहब्बत हुई और अल्बर्ट पार्सन्स ने लूसी से अठारह में शादी कर ली लूसी पार्सन्स भी एक महान क्रांतिकारी आगे चलकर बनी सन में अल्बर्ट अलबर्ट ने शिकागो शहर में बस जाने का फैसला किया और फिर अपनी मौत तक वे शिकागो शहर में ही रहे। शिकागो में, उन्होंने एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट के रूप में काम किया और सन अठारह सो अस्सी से सतासी तक अपनी शहादत तक उन्होंने एक अराजकतावादी यानी के के के रूप में में में कार्य किया। तो 1874 शिकागो शिकागो पहुंचने बाद, ने टाइम्स नाम अखबार नौकरी कर ली। लेकिन साथ ही साथ ही वे समाजवादी आंदोलन से भी जुड़ गए सन अठारह में शिकागो में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई एल्बर्ट पार्सन ने उस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मजदूरों की सभाओं को संबोधित किया इससे उनका अखबार टाइम्स इतना नाराज तुरंत शिकागो शहर छोड़ देने को कहा लेकिन बहादुर पार्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया सन अठारह सौ अस्सी के आते आते अल्बर्ट पार्सन ने 8 घंटों की मजदूरी के लिए चल रहे आंदोलन का हिस्सा बनने का फैसला किया तब तक अमेरिका के कारखानों में मजदूरों को 15 से 16 घंटे काम करवाए जाते थे और काम का माहौल इतना खराब था कि वे बीमार पड़ के अकाल मौत के शिकार हो जाते थे अल्बर्ट पार्सन्स ने 8 घंटे की मजदूरी की मांग उठाई मजदूरों का कहना था कि दिन रात में चौबीस घंटे होते हैं वे आठ घंटे मजदूरी करेंगे आठ घंटे आराम करेंगे और आठ घंटे मनोरंजन करेंगे सन अठारह से अल्बर्ट पार्सन ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम था द अलार्म इस अखबार के पहले पन्ने पर कार्ल मार्क्स की अमर पंक्ति छपी रहती थी दुनिया के मजदूरों एक हो यह एक अराजकता वाली अखबार था पेपर था जो पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में यकीन करता था एक मई सन अठारह को शिकागो में संसार का पहला मई दिवस परेड हुआ जिसमें अस्सी हजार मजदूर शरीक हुए परेड का नेतृत्व तो करने वालों में अल्बर्ट पार्स और उनकी पत्नी लूसी पार्स शामिल थीं। यह बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था इसके बाद 4 मई सन को हे मार्केट स्क्वायर में मजदूरों की एक सभा सभा बुलाई गई ये सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण हुई और रात होते होते उस सभा से छोड़कर घर चले आए उनके आने के बाद सभा में एक बंग विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने बौखलाहट में गोलियां चलानी शुरू कर दी इस गोली में सात लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए इस गोलीकांड के बाद अमेरिका में पूंजीवादी ताकतों ने यह दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि मजदूर आंदोलन पर अराजकतावादियों का कब्जा हो गया है और अमेरिका का अमन चैन खतरे में पड़ गया है मजदूर नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई अल्बर्ट पार्सन को भी गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उनका इस बम विस्फोट से कुछ भी लेना देना नहीं था मजदूर नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और अल्बर्ट पार्स सहित पांच मजदूर नेताओं को सजाए गई ने इसके बावजूद घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी काल कोठरी से जेल के कमरा नंबर 29 से अपने अखबार को एक पत्र लिखा और अपने अखबार में नए संपादक की नियुक्ति की अल्बर्ट पार्सन्स ने अपने खत में यह भी लिखा की पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी है जब तक पूरी दुनिया में लाल परचम नहीं लहराने लगे उनकी एक साथी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली और 11 नवंबर सन अठारह को एलबर्ट पार्सन और उनके तीन साथियों को फांसी पर लटका दिया गया पार्सन इतने बहादुर आदमी थे कि जब उनके गले में फांसी का फंदा डाल भी दिया गया तब भी उन्होंने एक भाषण देने की कोशिश की लेकिन जल्लाद ने अचानक रस्सा खींच दिया और अल्बर्ट पार्सन का वो भाषण अधूरा रह गया इस प्रकार अल्बर्ट पार्सन सिर्फ उनतालीस साल की उम्र में शहीद हो गए तो ये थी महान क्रांतिकारी अल्बर्ट पार्सन्स की कहानी जिन्हें इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने दुनिया के पहले मई दिवस परेड का नेतृत्व किया था और आज मई दिवस पूरी दुनिया में मजदूरों का सबसे बड़ा त्योहार है और भारत वर्ष सहित छियासठ देशों में मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है तो अल्बर्ट पार्सन जैसे क्रांतिकारी कभी मरते नहीं वे अमर हो जाते हैं इस महान क्रांतिकारी को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी इंकलाबी शख्सियत की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान